को तो इससे बड़ी अनुकूलता मिलेगी तो वैष्णव की सेवा में ये प्राप्त है जिन्होंने पहले खंड पांचों लिए हुए हैं, उनको इसी क्रम में वो इसी अः श्रृंखला को वो यहाँ पर आ गई है वो श्रृंखला उपलब्ध है तो छठा अंक भी उपलब्ध है और सातवा अंक भी जल्दी एक महीने दो महीने में आने वाला है उसका पूरा कार्य पूरा हो चुका है आ, आ, पूरा का जो काम है वो पूरा हो चुका है और केवल मान प्रिंटिंग का जो काम है वो बाकी है था कुछ पूरा कराए कार्य तो वो सब एकादशी तक पूरा हो चुका है अनुवाद का कार्य अब उनके प्रकाशन का जो कार्य है वो जैसे जैसे आता जाए साइकिल है ये सर्कल ये साइकिल ये पूरा हो जाए जिस तरह से ठाकुर जी ही पूरा कराएंगे तो बहुत कृपा से एक व्यक्ति की दृष्टि से तो बड़ा असंभव सा कार्य था परंतु तो ठाकुर जी ने विरुप्त बना करके कराया है तो इसको आशीर्वाद आप ग्रहण करेंगे और मुझे आशीर्वाद प्रदान करेंगे वो पुस्तक से छठा खंड जो है वो श्री सुभाष्रय जी के पास में है यहाँ पर भी मेरे पास में है पांच पुस्तकें मैं लाया हूँ तो जिनको चाहिए वो ले लें अः दक्षिणा की ऐसी कोई बात नहीं है इसकी नौछावर नो, की वो अभी जिनके पास पुस्तकें हैं वो पुस्तकें है, वो उस सीरीज को तो पूरा कर लें उसको ले लें और दक्षिणा आती रहेगी मानी इसकी जो न्योछावर है वो न्यौछावर आती है उसकी उसकी कोई चिंता की बात नहीं लाल हरी लाल श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय रामण गोविंद जय जय श्री हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय श्री राह रम हरि गोविंद जय जय इसी क्रम में श्री ब्रजनाथ जी से यहाँ पर पूरी पूरी सीरीज प्राप्त है छो खंड प्राप्त है और यहाँ पर उपलब्ध हुई है श्री ब्रजनाथ जी से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं सभी पूरे छह छो खंड वे उपलब्ध हैं और तो उनको आप ब्रजनाथ जी से प्राप्त कर सकते हैं उपलब्ध है ह लाक ओ नमो भगवती पुराण पुरुषोत्तम ओं जयत पराशर सोनू सत्यवती हृदय नंदनों व्यास यमलगंध वा ममृत जगत्ती विश्वसर्गसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्ण परम धाम जगद्धाम नमा या हृदय से प्रेरणया प्रवर्ति पराकूपो तो की हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्यदेव वंदे हम श्री गुरु श्री वैष्णवा श्री गुरु श्री रूप्रजाप सण रघुनाथांतम तम सजीव साइकंम साूतम पर्जन सहित श्री राधा विष्णुपा सहगन लाश्री शाखाबित आज कनकावाल संगीर्तन पितर कमलाय विश्व युगध वंदे जगत वरणवतारौ बंदे, बंदे पदार दे पुरंगी पदारिंदेस्टा ृणसतीरागस्व काूरी का श्रीखंडम नखचंद्रिका लहरीज मतंग नारायण नमस्त नर नरोतम देवी सरस्वतीपो जैंगीर छाक्य प्रभास्य वत्सा पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे ऊम दुर्गत जनक दया हे भक्तिम सुमते रघुनाथ दासजीवे गुमते दयांद्र हरि बोलो बिहारी लाल जय परम श्री चैतन्य चाम श्री सनातन शिक्षा श्री काशी में दो महीने निवास करते हुए श्री सनातन गोस्वामी जी को वैष्णव सिद्धांत तत्व तो उस का निरूपण कर रहे हैं और आप ये निरूपण कर कि है के हरि के प्रत्यक्ष रूप में तीन तत्व तो ही विराजमान हैं ईश्वर तत्व तो, जीव तत्व तो, और जगत तत्व इनका जो मुख्य स्वाभाविक स्वरूप है नेचुरल जो इनका स्वरूप है उस नेचुरल स्वरूप को शास्त्र में निरूपण किया है वेद स्वयं प्रमाण है वह वर्त प्रमाण नहीं है स्वतः प्रमाण है और वेदों ने जीव तत्व का बिंदु तत्व का और परमात्म तत्व का जो दुरूपण किया वही स्वाभाविक इनका मूल रूप है उस मूल रूप को कोई बदल नहीं सकता है जो मूल है उसमें क्यों ये प्रश्न अब नहीं उठता है श्री शास्त्र ये दुरूपण करते हैं कि ये जीव चित्त स्वरूप है, जीव दो प्रकार के हैं श्री गरुण जैसे जीव तो नृत्य श्री वैकुंठ पार्षद होकर के विराजमान लिए भगवान ने माया देवी को हमको समर्पित किया और माया देवी के संपर्क को प्राप्त करके जब हमको देह और दैहिक की प्राप्ति हुई उस समय अपनी स्वेच्छा से यह जीव या तो कर्म की ओर जा सकता है कर्म के कारण अपने आप को करके माने या प्रसार या याद की सेवा करके अपने आप को प्रसार्थ करके माने यदि कर्म के कारण कर्म के द्वारा अपने आप को प्रसार्थ मानेगा तो इसे भाव बंधन में पढ़ना पड़ेगा पर यदि भगवत सेवा करेगा तो इसे फिर भावबंधन की प्राप्ति नहीं होगी इसी कृष्णभूमि में कह रहे हैं कि यह भक्ति वही सबसे बड़ा धाम है उसका पूरा जो विस्तार है वो तो कई दिन से चल रहा है दो दिन तीन दिन से परंतु तो भक्ति ही सबसे बड़ा धाम है एक सौ बारहवें प्या में ये दोन कर रही है बीसवा परिच्छेद एक सौ बारह प्याते दृष्टान्त यही छे दरिद्र धन घरे सर्वज्ञ आश दुखी देख पूछे ताह इसमें के एक दृष्टांत के द्वारा एक बात बताते हैं कि भक्ति इस जीव का निज धन है पांच उस धन को वो भूला हुआ है कैसे भूला हुआ है जैसे कोई दरिद्र कहीं कहीं मजदूरी कर रहा है भीख मांग रहा है कोई दरिद्र है व्यक्ति अब वो सड़क के ऊपर बैठ करके भीख मांग रहा है या कहीं मजदूरी कर रहा है पला धो रहा है बड़ा शारीरिक कार्य कर रहा है और कि वो दोपहर कैसे निकल निकल क्या कर रहा है मेरी मजदूरी कर रहा हूं मुझे आज की गाड़ी मिल जाएगी आज मैं काम कर रहा हूं मिल जाएगी तो समझा तो वे सर्वज्ञ आश दुखी देखी पूछे बाहर उस सर्वज्ञ ने आकर के जब उस व्यक्ति को दुखी देखा तो उससे पूछने लगे कि अरे भाई दुखी तू ये कह रहा है कि संध्या के रोटी मिल जाएगी दो जून की रोटी कमाने के लिए मजदूरी करता हूं सो है कि जैसे तैसे हो गई है सांस के कोई व्यवस्था बन जाएगी तो उसे आटा वटा खरीद करके लाऊंगा किसी तरह से अपना पेट पालन कर लूंगा तुम कह रहा है कि अरे तुम्हें दुखी तू तु तो इतना बड़ा धनी व्यक्ति है और तू इतना संपत्ति वाला होने पर भी इतना दुखी क्यों हो रहा है तुम्हारा अच्छे पितृन अरे तू तो बड़े धनवान परिवार का व्यक्ति है और तेरे पास में बाप दादों की बहुत बड़ी संपत्ति है तू ये पलाट धो रहा है मजदूरी कर रहा है तूने ना कहे अन्य तो छाविक जीवन देख मैं तुसे झूठ नहीं कह रहा हूं तू बिल्कुल तू अपने ढंग को छोड़ के और दूसरी जगह भटकता हुआ बोल रहा है तो जोशी ने उसे कहा कि किसी ने तुझे बताया नहीं और अन्य छाड़िल जीवन तेरे पिता ने कहीं दूसरी जगह अपने प्राणों को त्याग दिया और उन्होंने तुझे धन सौंप करके गई नहीं तुझे पता नहीं है पिता कहीं परदेश गए थे वहां पर समाप्त तो हो गए और उन्होंने बता, बताया नहीं कि हमारा धन हवेली में यहां पर गड़ा हुआ है तो तुझे भी पता नहीं है सर्वज्ञ वाक्य पर धनेर उद्देश्य उस व्यक्ति ने कहा बोले अरे अरे ऐसा नहीं है बोले नहीं मैं बताता हूं तेरा घर पूर्व दिशा में है बोले हां तेरे गांव का नाम इस अक्षर से शुरू होता है बोले हां तेरा नाम मैं तुझे जानता नहीं हूं तेरा नाम ये अक्षर से शुरू होता है बोले हाँ सारी चीजें सही से निकलती जा रही है वो सही बात है तेरा पिता का बहुत बड़ा धन गांव में तुम्हारी पुरानी हवेली है एक बोले हाँ हाँ बचपन का थोड़ा थोड़ा ध्यान है हम वहां पर खेले थे गए थे फिर वहां से बहुत दिन हो गए फिर इधर शहर में आ गए हैं बोली नहीं नहीं वो हवेली अभी भी है भले थोड़ी बहुत टूटी फूटी होगी परंतु तो वो अभी भी है उस हवेली में जाना वहा पर जाकर के उसका मुंह पूर्व की ओर है कि ईशान की ओर है कि वो अग्नि की ओर है सब बता दिया हाँ ऐसी है, ऐसी हवेली है बोले उसके उत्तर दिशा में एक कोठरी है उसमें एक आला है आले से नीचे आकर के बिलस्त से माप करके जब तू चार बिलस्त नापेगा वहां पर यदि तू खोदेगा तो तुझे धन मिल जाएगा वहां पर धन गड़ा हुआ है सर्वज्ञ ने ज्योतिषी ने उस व्यक्ति को बता दिया अब वो गया वहां और जाकर के इसी तरह से नाक करके और उसने धन को प्राप्त कर लिया तो सर्वा सर्वज्ञ वाक्य और धनेर उद्देश्य सर्वज्ञ जो है था उसके वचन के अनुसार उसने धन की खोजबीन करना प्रारंभ किया छोड़ छोड़ करके काम और यह तो सीधा दाम में पहुंचा और वहां अपनी हवेली को ढूंढ रहा है हवेली में उसने खोजा और उसने जैसे ही खोजा वैसे ही उसको धन दे दिया ऐसी वेद पुराण जीव को पेश करते हैं वेदपुराण कहते हैं कि कृष्ण ही परम परम तीन वस्तुओं को उपदेश करते हैं कृष्ण सेवा है तेरा परम धन वो सेवा कृष्ण संबंधी होनी चाहिए तब वो धन है परम कल्याण करने वाली है और सेवा परम सुख रूप है ये उद्देश्य प्रदान कर रहे हैं ये उद्देश्य प्रदान कर रहे हैं तो उस समय ये कहा कि ऐद पुराण जीवन कृष्ण के उपदेश इसी प्रकार बीध पुराण जो है जीव को कृष्ण सेवा प्रेम सेवा या सबसे बड़ा धर्म है कृष्ण की सेवा होनी चाहिए कृष्ण उद्देश्य है और तू जब इस तरह से उद्देश्य करेगा खोदेगा यही साधन है तो खोद करके कृष्ण संबंधी सेवा रूपी धन को तू प्राप्त करेगा तुझे महा आनंद की प्राप्ति हो जाएगी ऐसे जिसमें कहा उस समय वेद पुराण जीवे वेद पुराण भी बताते हैं कि कृष्ण सेवा रूपी प्रेम धन को प्राप्त करने के लिए तू प्रयास कर सर्व बाकी वाक्य मूल धनो अनुबंध सर्वशास्त्र उपदेश कृष्ण श्री कृष्ण संबंध इसी प्रकार सर्वज्ञ जो है उन सर्वज्ञ को जो सर्वज्ञ जो वचन कहें का मूल उद्देश्य क्या है मूलधन उस मूलधन को पहले प्राप्त मूलधन कौन है कृष्ण कृष्ण को जब प्राप्त कर लेगा तो मूलधन ना अनुबंध तो जो अनुबंध माने जो मूल आधार है अनुबंध चतुष्टय, उन अनुबंध चतुष्टय को तुम पहचान अनुबंध चतुष्ट मूलधन है अनुबंध चतुष्टय कहते हैं चार चीजों को पहचान अधिकारी संबंध अवधय और प्रयोजन इन चार वस्तुओं को अनुबंध चतुष्टय कहते हैं तो शास्त्र किसी व्यक्ति को अनुबंध चतुष्ट का उपदेश करते हैं अधिकारी व्यक्ति कौन है भक्ति का बोले श्रद्धावान व्यक्ति है वो अधिकारी है संबंध तत्व तो कौन है बोले श्री ब्रजेन्द्र नंदन नंदन कृष्ण वे संबंधित तत्व प्रयोजन पदार्थ क्या है बोले प्रयोजन पदार्थ है श्री कृष्ण प्रेम वह प्रयोजन और उस प्रयोजनीय पदार्थ को प्राप्त करने का साधन क्या है अवधेय तत्व है साधन भक्ति इस प्रकार अधिकारी है श्रद्धावान व्यक्ति संबंध तत्व है कृष्ण प्रयोजन पदार्थ है कृष्ण प्रेम और अवधेय पदार्थ है साधन भक्ति इन चार वस्तु यही चार वस्तु धान है यही चार वस्तुएं धान है इन चार वस्तुओं को किसी व्यक्ति ने जिससे समय बताया शास्त्र ने जिससे समय बताया उस शास्त्र के बताए हुए उन वचनों को सुनकर के उस व्यक्ति ने तम प्रयास किया और प्रयास करने पर वह उस धन को प्राप्त कर सकेगा तो सर्व सर्वज्ञ वाक्य मूल धन अनुबंध जो सर्वज्ञ ने जो बात कही वो सारी बातें धन से मूलतः धन से चिपकी हुई है। हैं धन से संबंधित है धन प्राप्त करने का कौन अधिकारी है क्या धन है धन को कैसे प्राप्त किया जाएगा और उसका क्या फल है ये चारों वस्तुएं धन से कहीं चिपकी हुई हैं तो धन अब मुख्य है सर्वशास्त्र उपदेश श्रीकृष्ण सम्मत जितने भी शास्त्र हैं वे कृष्ण को ही संबंध तत्व के रूप में स्थापित करते हैं संबंध का तत्व तात्पर्य है वाच्य वाचक संबंध के द्वारा जिस वस्तु का प्रतिपादन हो उसको कहते हैं संबंध तत्व शास्त्र है वाचक श्री कृष्ण है वाच्य और उनके द्वारा श्री कृष्ण की ही सेवा की जाए कृष्ण को प्राप्त किया जाए यही ही संबंध तत्व हुआ तो वाच्यवाचक संबंध द्वारा स्थापित की गई एस्टैब्लिश की गई जो वस्तु तो है उसको संबंध तत्व कहेंगे तो, कहें। तो यहां पर संबंध तत्व श्रीकृष्ण संबंध संबंध तत्व होकर के बिराजमान अब जब वो व्यक्ति चला तो उस सर्वज्ञ ने उसको रोका बोल रोक पूरी बात सुन ले अभी मैंने पूरी बात नहीं कही है पूरी बात सुन ले बापेर धन आचे ज्ञान धन नहीं पाए यदि कोई यह कह दे कि तेरे पास में बाप का धन है तो कोई धन मिल गया क्या तू बड़े धनवान परिवार का व्यक्ति है अब यह कहने से धन तो आएगा नहीं तो तेरे पास में बाप का धन है यह कहने से धन मिलेगा नहीं के इस स्थान पर हैं। उत्तर की ओर एक कमरा है उस कमरे में एक आला है आले के मध्य से लेकर के चार अंगुल नाप करके तू देगा। वहां खोदगा वहां पर धन गड़ा हुआ है एक मोर से भरा हुआ तो ये सामने आचे थोन मुस्लिम यह भी बता कर्मकांड उस कर्मकांड के माध्यम से तू जाएगा तो उत्तरायण का मार्ग न लेकर दक्षिणायन का मार्ग लेगा तो उत्तरायण के मार्ग के द्वारा भगवद गीता कहती है मुक्ति की प्राप्ति होती है और दक्षिणायन का जो मार्ग है वह कहीं धूम मार्ग तो दक्षिण के मार्ग से जाएगा तो वहां पर ततया है वे अर्थात कर्म के चक्कर में पड़ जाएगा और करने तुझे पर तुझे होगी उसमें भी मिश्रित कई दुख हैं पुण्य भोग होने के बाद में फिर नीचे आएगा नीचे आने पर फिर से कहीं पाप के संस्कार कर्म के कारण जो आए हैं विषयों के भोग के संस्कार उनके कारण कहीं पाप कर्म हो तो गया तो नीचे जाएगा कुल मिलाकर के कर्म के मार्ग में फंसने पर अंत में तो कहीं कहीं फिसलन होगी ही और अंत में नीचे ही जाना पड़ेगा भोग में पड़ेंगे तो भोग को तो पहले तो सही रास्ते से प्राप्त करने का प्रयास करेंगे जब सही रास्ते से वोक नहीं मिलेगा तब भाई बाई हुई भाई एनीवे, उस सुख को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा और जहां से मिल जाए तो यह भी सही है यह भी सही है मोरियों को ढूंढने का प्रयास किया वहीं पाप में प्रवृत्ति हो जाएगी इसलिए कर्म मार्ग अंत में जाकर के नीचे ही गिराने वाला है उसके द्वारा कल्याण नहीं होगा तो वो कहते हैं दक्षिण की तरफ उस हवेली में तो दक्षिण के दरवाजे के ऊपर बड़ा भारी एक का छत्ता है। वो प्रवेश करने वाले के ऊपर एकदम टूट पड़ेगा अर्थात तुझे भी फिर भोग की प्राप्ति और भोग की प्राप्ति में भी कहीं ना कहीं अविशुद्ध क्षय और अतिशयी ये तीन दोष उसमें कर्म में मिले हुए हैं कर्म अभिशुद्ध है अभिशुद्ध का तात्पर्य है कि कर्म में सात्विक और राजस्व भी कहीं कहीं जुड़े हुए हैं यज्ञ याद आदि कोई भी करने के लिए बैठेंगे उसमें कहीं न कहीं जीव हिंसा भी जुड़ी हुई है क्रूरता भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होगी तो अभिशुद्ध अभिशुद्ध माने उसमें तमोगुण भी कहीं हुआ है किसी पशु की हवन करेंगे तो हो सकता है कोई कीड़ा मकवा वो भी आता है मुझे स्वर्ण का फल मिल जाए बात बाकी कोई जाए मचाए तनकांडी की यही स्थिति होती है तो अभिशुद्ध अभिशुद्ध माने तमोगुण भी जोड़ा हुआ है क्षय दूसरा कर्म में जो दोष है वो है क्षय पुण्य जो मिला वो एक दिन क्षूर्ण होगा और क्षूर्ण पुण्य मरते मतलोक और आत्शय शी, आय है कि बढ़ा चढ़ा करके अर्थ में कर्म की प्रशंसा की गई है स्वर्ग में तो यह सुखर के के है क्या अजर है उनको भी रोग आते हैं बीमारी होती है सब देवताओं को होती है तो स्वर्ग को अजर अमर कहते हैं ना वहां पर वृद्धावन नहीं है दृष्टि से मनुष्य जितनी जल्दी बूढ़ा होता है उसके अच्छा देवता कम होते इतनी सी बात है अजय का मतलब ये नहीं है कि उनमें वहाँ आएगा ही नहीं या वहां पर बूढ़े होते ही नहीं हैं ऐसा नहीं है अमर का तात्पर्य उनकी आयु अपेक्षा कम बड़ी ज्यादा है इतना सा सारे तो, कर्म कांड रूपी तत्या है और कर्म कांड में तीन दोष बताए अभिशुद्ध क्षय और आतिशीन अभिशुद्ध का मतलब है तात्पर्य हुआ है क्षय का तात्पर्य कम होगा और आतिशी मतलब है अर्थ बार उसमें निंदे नि प्राशा के अंतर कथमन पर हो जाएगा और भजन वो करते हुए विराजमान हो जाएगा परंतु दारिद्र्यनाश भावक क्षय प्रेम फल न दारिद्र्यनाश और संसार का क्षय या प्रेम का फल नहीं है कृष्ण प्रेम माधुर्य के सुख को प्राप्त करना प्रेम भोग प्रेम सुख मुख्य प्रयोजन है प्रेम सुख को प्राप्त करना यही मुख्य प्रयोजन है अतः प्रेम प्राप्ती है मुख्य प्रयोजन और दारिद्रनाश होना संसार का क्षय हो जाना यह आम संघिक फल है जब सुख मिलेगा तो दुख जैसे अपने आप दूर हो जाएगा ऐसे ही कृष्ण कहे प्रेम की जब प्राप्ति होगी तो मोक्ष की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति ये दोनों तो अपने आप स्वतः ही हो जाएगी इसलिए न दुख निवृत्ति जीवन का प्रयोजन है न मोक्ष प्राप्ति जीवन का प्रयोग है, प्रयोजन है मुख्य प्रयोजन पदार्थ है कृष्ण प्रेम के माधुर्य का आस्वादन वो माधुर्य का आस्वादन करने का साधन है हाथ में लेकर के श्रवण कीर्तन स्मरण ये तीन भक्ति मुख्य रूप से कथा का श्रवण करना कृष्ण कथा कर का मुख से कीर्तन करना और मन से श्री कृष्ण की अष्टकालीन लीला का स्मरण करना निज दासी भाव को धारण करके मंजरी भाव को धारण करके सेवा करो तो ये जो साधन है रागानों का साधन उन रागानों का साधन को साधक करते हुए विराजमान हो जाएगा तो शास्त्र ये कह रहे हैं कि दामिद्र का नाश और संसार का क्षय ये प्रेम का फल नहीं है साथ के साथ में इससे जुड़ी हुई बात है कृष्ण नाम का फल पाप की निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति नहीं है कृष्ण नाम का मुख्य फल है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नामाभास के द्वारा ही सारे पापों की नृत्यु हो जाती है और संसार भी छूट जाता है अजामिल करने बेटे का नाम लिया नामाभास बेटे का नाम लिया परंतु तो उसके पापों की नृत्य हो गई और उसे चाहते तो उसी समय वैकुंठ में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती ब्रह्म सरज की प्राप्ति हो जाती परंतु तो भजनानंद को प्राप्त कराने के लिए विष्णु पार्षद अजामिल को साथ में नहीं ले गए अजामिल को अभी छोड़ दो और जब उसने भजन किया तो संकीर्तन करने में उसको क्या आनंद आया है तो भजनानंद की प्राप्ति कराने के लिए संबंध ज्ञान पूर्वक श्री कृष्ण का नाम लेने पर उसको जो आस्वाद की प्राप्ति हुई वो आस्वाद मुक्ष प्रयोजन होकर के विराजमान इसलिए नाम का मुख्य फल कृष्ण प्रेम प्राप्ति है पाप की निवृत्ति करना और संसार काट देना यह नाम का गौण फल है इसी तरह से भक्ति का मुख्य फल है कृष्ण माधुर्य का आस्वाद दारिद्र्य का नाश और भाव क्षय ये कष्टी की निवृत्ति और संसार की निवृत्ति यह मुख्य प्रयोजन नहीं है इस प्रकार वेदशास्त्र कह रहे हैं कि कृष्ण ही संबंध है कृष्ण भक्ति साधन भक्ति करना श्रवण कीर्तन स्मरण भक्ति माने श्रवण कीर्तन स्मरण साधन भक्ति ये अवधेय है और कृष्ण माधुर्य का आस्वाद या प्रयोजन है यह तीनों ही महाधन है कृष्ण कृष्ण को प्राप्त करने के लिए श्रवण कीर्तन स्मरण रूपी चेष्टाएं और उन चेष्टाओं के द्वारा कृष्ण माधुर्य का आस्वाद ये तीन परम्पर प्रयोजन होकर के विराजमान है वेदाद शकल शास्त्र कृष्ण मुख्य संबंध अंत में कुल मिलाकर के जैसे धन नहीं है तो फिर कोई बात नहीं होगी धन है तो धन को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाएगा जो हवाई चीज है उसके लिए प्रार्थना थोड़ी किया जाएगा इसलिए मुख्य वस्तु है कृष्ण फिर कृष्ण को कैसे प्राप्त किया जाए इसका हुआ साधन फिर साधन होकर के कृष्ण माधुर्य का आस्वाद प्राप्त हो जाता यह तीनों चीजें कुल मिलाकर के प्रयोजन होगा जैसे किसी व्यक्ति को रोग है और उसे यह पता लगा कि मेदांता हॉस्पिटल में इसका इलाज है तो यहां से टैक्सी करके वो जाएगा हरियाणा में या कहीं भी कोई भी हॉस्पिटल वहां पर जाएगा हॉस्पिटल में पहुंचेगा क्या, क्या इलाज हो गया क्या, क्या ना अभी बहुत दूर है इलाज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिल गया डॉक्टर ने ट्रीटमेंट करना भी के लिए उसको बताया कि ये दवाई आएंगी परंतु क्या इलाज हो गया क्या दवाई भी हाथ में आ गई पर दवाई खाई नहीं है तो क्या इलाज हो गया क्या जब दवा खा लेगा रोग दूर हो जाएगा तब जाकर के दवा खा लेना और रोग का दूर होना ये भी लक्ष्य नहीं है पुनः स्वास्थ्य तो प्राप्त कर लेकिन आरोग्य प्राप्त कर देना यह लक्ष्य ऐसे ही कृष्ण का पता लग जाना यह लक्ष्य नहीं है कृष्ण को तब पता लग गया तो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए साधन किए गए वो साधन भी लक्ष्य नहीं मुख्य लक्ष्य है कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन परंतु आस्वादन प्राप्त तब होगा जब कि ये तीनों चीज हो कृष्ण का ज्ञान भी होना चाहिए कृष्ण को प्राप्त करने के प्रोसेस का पता भी होना चाहिए साधन का पता भी होना चाहिए और साधन का प्रयोग करके उसे स्वास्थ्य लाभ में प्राप्त होना चाहिए तीनों चीज जब हैं तो तीनों चीज मिला करके धन बनेगी इसी प्रकार मुख्य धन क्या है मुख्य धन है संबंध अवधे प्रयोजन ये तीनों ही मुख्य धन है धन की प्राप्ति का मुख्य फल तब होगा जबकि उस धन का उपयोग किया जा सके और धन का उपयोग नहीं किया जा सकता है तो फिर धन कितना भी है उस धन की कोई उपयोगता नहीं जैसे व्यवहार में देखने में आता है कि कोई ने कितना बड़ा घर बनाया वो उस घर का उपयोग करेगा परंतु साठ वर्ष के बाद में वो किसी एक कमरे में सीमित हो जाएगा उसका घर कितना बड़ा है फिर उसके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं उसने कितना किया धन इकट्ठा किया उस धन का उपयोग वो सत्तर वर्ष की अवस्था के पहले पहले कर ले तो कर ले फिर उसका कितना धन है धन होने पर भी उसका उपयोग नहीं कर सकता है तो पचास वर्ष के बाद में साठ वर्ष के बाद में तुम्हारा क्या पद था इसका कोई उपयोग नहीं है साठ वर्ष के बाद में रिटायर्ड होने के बाद में तुम किस पद पर थे उस पद का कोई उपयोग नहीं तुम्हारे पास सत्तर वर्ष के इसके बाद में तुमने कितना बड़ा धन मकान बनवाया उसका कोई उपयोग नहीं है सत्तर से ऊपर के एज में पहुंच गए कितना धन तुम्हारे पास में है उसका तुम्हारे लिए कोई उपयोग नहीं उसको छोड़ के जाना है तुम्हें उसका उपयोग तो कर नहीं सकते खूब धन हो पर खाद तो होगी नहीं डायबिटीज हो जाएगी ब्लड प्रेशर है तब तो तक शरीर में उसका उपयोग कर सकोगे क्या तुमको जो तो चाहिए वही बस जीवन का निर्वाह करने के लिए इसलिए यहां पर धन को प्राप्त कर लेना यह मुख्य लक्ष्य नहीं है मुख्य लक्ष्य जो है वह है धन का उपयोग करना इसलिए कृष्ण का बोध होना चाहिए कृष्ण को प्राप्त करने का प्रोसेस भी तुमको आना चाहिए और कृष्ण का माधुर्य स्वाद भी तुमको आना चाहिए यदि माधुर्य स्वाद श्री श्रवण कीर्तन स्मरण के द्वारा कर रहे हो तब तो जीवन की सार्थकता है और यदि माधुर्य स्वाद श्रवण कीर्तन स्मरण के द्वारा नहीं कर रहे हो तो फिर जीवन की सार्थकता नहीं है इसलिए तार्ञान अनुसंग या मायाबंध मायाबंध तो दूर होना यह अनुसंग मात्र है सरलता से अपने आप दूर हो जाएगा इसलिए लघु अवतमृत में कहीं ये वचन दिए गए हैं कि व्यामो हाय चराचर से जगत पुराणा ग जितने भी पुराण आदम है वो जगत को कहीं मोह में डालने के लिए अधिक अधिक देवताओं की परमिका जलपंतु कल्पावधि भले कहते रहे कि इस देवता की आराधना करने से ये हो जाएगा इस देवता की आराधना करने से ये हो जाएगा जल जलपंतु कल्पावधि कल्प तक भले वे विभिन्न देवताओं की महिमा का गायन करते रहे परंतु तो वो बिमो करने वाला है वास्तविक सुखरूप की प्राप्ति होगी आत्यंतिक सुख की प्राप्ति जो कभी समाप्त न हो ऐसे सुख की प्राप्ति होगी श्री ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर उनकी सेवा में की क्योंकि जब स्वर्ग के देवताओं का ही स्वर्ग का स्वर्ग का ही कोई ठिकाना नहीं तो स्वर्ग के देवताओं का क्या ठिकाना जब स्वर्ग के देवताओं का ठिका ठिकाना नहीं तो उनके द्वारा दिए गए सुख का क्या ठिकाना? जो ठिकान सदा श्री कृष्ण सदा है उनका बेलोकधाम धाम सदा है इसलिए कृष्ण की आराधना करने पर वो आराधना नित्य बनेगी देवता स्वयं असिद्ध है जो स्वयं असिध है वो दूसरे को सिद्ध किया करेगा इसलिए यहां पर यही ये ही भक्त कर रहे हैं कि हाय संसार को प्रदान करने के लिए। के लिए जगतस्तेते जगत जितने भी पुराण आगम हैं वे ताम व्यामोहरा देवताम परमिकाम उन उन देवताओं को ही परतत्व रूप में खूब वर्णन करते रहे इंद्र ये है और वरुण ये है और सूर्य ये है उनकी आराधना गायन करते रहे कल्पावधि तल्प करते रहे परंतु सिद्धांत सिद्धांत में यही वस्तु तो सिद्ध होगी सिद्धांत किसे कहेंगे बोले जहां भटम विपरीतता और असंभव इन तीनों दोषों को निवृत्त करके जो स्थापना होगी उसका नाम है सिद्धांत सिद्धांत उसे कहेंगे जिसमें भ्रम न हो सारे भ्रमों की जहां मृत्यु हो जाए और तब जो वस्तु एस्टेब्लिश हो जो स्थापित हो उसको सिद्धांत कहेंगे फिर विपरीत हम चाह रहे हैं कोई और फल मिले कोई दूसरा विपरीत भावना जहां पर दूर हो जाए तो संदेह और परीत इन दोनों की निवृत्ति हो जाए और साथ के साथ में कहीं वो तो तीसरी जो वस्तु है वो तो तीसरी चीज कौन सी भ्रम संदेह विपरीतता और संदेह संदेह संदे भी समाप्त हो जाए विपरीतता भी संदेह हो जाए और असंभव असंभव वस्तु उसकी भी निवृत्ति हो जाए उसको हम सिद्धांत कहेंगे सिद्धांत में तीन चीजें आती हैं असंभव ऐसा हो ही नहीं सकता है और उस वस्तु की स्थापना करें उसको हम सिद्धांत दी कहेंगे विपरीत वस्तु की प्राप्ति हो उसको हम सिद्धांत दी कहेंगे और संदेह बना रहे उसकी उसको भी सिद्धांत दी करेंगे तो जहां संदेह विपर्य और असंभव इन तीनों की निवृत्ति हो जाए और जो फिर सिद्धांत स्थापित हो उसको हम सिद्धांत कहेंगे ऐसी विचारधारा को हम सिद्धांत कहेंगे तो सिद्धांत उनके भगवान सारे भ्रमों को निवृत्त करके सारे असंभव को निवृत्त करके सारी विपरीतताओं को निवृत्त करके शास्त्र श्री कृष्ण को ही सिद्धांत रूप में स्थापित करते हैं अन्य जितने भी देवता हैं उनकी आराधना करने पर कहीं भ्रम बना रहेगा कहीं विपर्य बना रहेगा कहीं असंभव बना रहेगा कह देंगे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी आप कैसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी देवता स्वर्ण मुक्त नहीं है तुमको मोक्ष कैसे दे देगा तो संशय वैपरीतिक और असंभव ये तीनों की ज्ञान निवृत्ति हो श्री कृष्ण ही एकमात्र शास्त्र के द्वारा सिद्धांत के रूप में स्थापित किए गए हैं भगवान विष्णु समस्तागम व्यापारेश विवेचन व्यतीकरण नीतेश निश्चि विवेचन के का प्रतिपादन करते हुए विवेचन करने के बाद में नीतेश निश्चि है नीति में श्री कृष्ण को ही एकमात्र निश्चय किया गया है अंतिम पदार्थ के रूप में निश्चय किया गया है क्योंकि उनमें संशय नहीं है उनमें विपरीत भावना नहीं है उनमें असंभव नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण ही परम परम उपास्य है और श्री कृष्ण गौण मोक्षवृत्ति की वह अनुभ बचरे के गौण मोक्षवृत्ति सभी से श्री कृष्ण का ये शास्त्र प्रतिपादन करते हैं सभी वृत्तियों में तात्पर्य वृत्ति प्रधान है तो गौण वृत्ति को छोड़ करके गौण वृत्ति किसका नाम जहां समानता के कारण किसी वस्तु को कह दिया जाए वहां पर गौण वृत्ति कहलाती हैं जैसे सिंह मानव का यह विद्यार्थी शेर है शाला समय में शेर तो आदमी कैसे शेर हो जाएगा यहां पर गौण वृत्ति है वीरता के कारण बच्चे को शेर कह दिया गया तो गौरवृत्ति से भगवान की महिमा गायन नहीं की गई इसी तरह से मुक्ष वृत्ति इसके द्वारा भी भगवान की गायन नहीं किया गायन किया नहीं किया गया मुक्ष भुति, मुक्ष भुति माने साक्षा संकेत तात्पर्य वृत्ति के द्वारा ही भगवान का जहां मोक्षवृत्ति से सिद्ध नहीं हो रहा है वहां गौरवृत्ति को अपनाया जाएगा जहां गौरवृत्ति से सिद्ध नहीं हो रहा है वहां तात्पर्य वृत्ति से तो सिद्ध हो ही जाएगा तो श्री कृष्ण की महिमा मुख्य वृत्ति के द्वारा गौरवृत्ति के द्वारा और तात्पर्य वृत्ति के द्वारा श्री कृष्ण ही शास्त्र में स्थापित किए गए हैं अन्वय और व्यतिरिक दोनों के द्वारा शास्त्र कृष्ण का ही वर्णन करते हैं कि भक्त रेवइनम नीति ये अन्वय हो गया और बिना भक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं होती है या व्यतिरिक्त नाना से किंचनो ये व्यसनित हो गया निषेध मुख से और सत्यम ज्ञान मन वो आनंद से निष्ठा आनंद से पराकाष्ठा ऐसे जो वचन हैं वे अन्वय के द्वारा श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करते हैं इस प्रकार वेद प्रतिज्ञा पूर्वक श्री कृष्ण को ही संबंध तत्व के रूप में निर्धारित करते हैं इस प्रकार आज के प्रवचन का निष्कर्ष यह है कि श्री कृष्ण ही संबंध तत्व होकर के विराजमान हैं और उन संबंध तत्व को प्राप्त करने का साधन अवधेय या भी धन है और उस अवधेय को प्राप्त करके जो सेवा फल रूपी फल की प्राप्ति होगी वह प्रेम प्रयोजन भी परम परम फल है इस प्रकार कृष्ण भक्ति और प्रेम ये तीन कुल मिलाकर के संश्लिष्ट एक धन हुए इस धन को गुरुदेव की कृपा के माध्यम से साधक जब भक्त मार्ग का अनुसरण करेगा ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग और योग मार्ग इन तीनों का त्याग करके भक्ति मार्ग शरणागति के मार्ग को जब अपनाएगा तो कृष्ण रूपी धन की साधक प्राप्ति हो जाएगी और इस प्रकार कृष्ण वही संबंध तत्व के रूप में स्थापित हुए अब आगे भक्ति तत्व जो है कृष्ण श्री कृष्ण का जो स्वरूप है संबंध तत्व तो उसका ही आगे वर्णन करेंगे बोलवृंदावन बिहारी लाल की जय श्राधेश गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय निताय गौर हरीबो